महाभारत सभा पर्व तिरशोध्याय भीम का पूर्व दिशा के अनेक देशों तथा राजाओं को जीतकर भारी धन संपत्ति के साथ इंद्रप्रस्थ में लौटना वैशं पार्वाचन तथा कुमार विशेषणीमत कौशलाधिपतिम्ते बृहद बलमरिंदम वैश्व पान जी कहते हैं जन्मेजय तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन ने कुमार देश के राजा श्रीणिमान तथा कौशलराज बृहद बल को परास्त किया अयोध्यायां तो धर्मज्ञ दीर्घय महाबलम अजयत पांडवश्रेष्ठो नाति तिव्रेण कर्मणाम इसके बाद अयोध्या के धर्मज्ञ नरेश महाबली यज्ञ को पांडव पांडवश्रेष्ठ भीम ने कोमलतापूर्ण बर्ताव से वश में कर लिया तथो गोपाल कक्षरान पि कौशला मल्लाना अभिपम त पार्थिवं चाजय प्रभु तत्पश्चात शक्तिशाली पांडुकुमार ने गोपाल कक्ष और उत्तर कोसल देश को जीतकर मल राष्ट्र के अधिपति पार्थिव को अपने अधीन कर लिया तथो हिमवत पार्श्येद जलोद्दव सर्वल्पेन कालेन देशम चक्रेव संबली इसके बाद हिमालय के पास जाकर बलवान भीम ने सारे जलोद्भव देश पर थोड़े ही समय में अधिकार प्राप्त कर लिया एवं बहुविधा देशान विज्ञे भरतर्षव भल्लाटमित तो जे सुक्तिमत पर्वतम इस प्रकार भरतवंश भूषण ने अनेक देश जीते और भल्ल भल्लाट के समीपवर्ती देशों तथा सुक्तिमा पर्वत पर भी विजय प्राप्त की पांडव सुमीर् बलिना बलिनाबर सकाशीराजम समबा मनिवर्ति वसे चक्रे महाबा भीमो भीम पराक्रम बलवानों में श्रेष्ठ महापराक्रमी तथा भयंकर पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पांडुकुमार महाबाहु भीमसेन ने समर में पीठ न दिखाने वाले काश्य सुबाहु को बलपूर्वक हराया तथा सुपार्श्व तथा राजपतिम क्रम युद्धमान बला संख्य विज्ञे पांडवर सब इसके बाद पांडुपुत्र भीम ने सुपार्सु के निकट राज राजेश्वर कृथ को जो युद्ध में बलपूर्वक उनका सामना कर रहे थे हरा दिया तथो मशन्म महातेज मलदाश्च महाबला भयाच पशुभूमि सर्व नृत्य च महाबाद महीधरम सोमतेयाश्च निर्जि बलवान बलान तत्पश्चात महातेजस्वी कुंती बलवान् मस्य महाबली मलद अनग और अभय नामक देशों को जीतकर पशुभूमि, अर्थात पशुनाथ के निकटवर्ती स्थान नेपाल को भी सब ओर से जीत लिया वहां से लौटकर कर महाबाभभीम ने मदधार पर्वत और सोमधेय निवासियों को परास्त किया इसके बाद बलवान भीम ने उत्तराभि भी मुख्य यात्रा की और वत्भूमि पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया भर्गा निषादाधिपति तथा विजिगे भूमिपाला मणिमत्प्रमुखा बहुन तथो दक्षिणाल्ला भोगवत पर्वत तरसैवाच यद्भिनातिव्रेण कर्मणा फिर क्रमश भर्गों के स्वामी निषादों के अधिपति तथा मणिमान आदि बहुत से भूपालों को अपने अधिकार में कर लिया तदनंतर दक्षिण मल्लदेश तथा भोगवान पर्वत को भीमसेन ने अधिक प्रयास किए बिना ही वेगपूर्वक जीत लिया कान्वर्म का पूर्वक वैदेहकतीस व्याघ्रो ना तीव्रेण कर्मणां। शकांश्च बरबराशी पूर्वक शर्मक और वर्मकों को उन्होंने समझा बुझा ही जीत लिया विदेह देश के राजा जनक को भी पुरुष सिंह भीम ने अधिक उग्र प्रयास किए बिना ही परास्त किया फिर शकों और बर्बरों पर छल से विजय प्राप्त कर ली वैदेहस्थस्तु कौन्तेय इंद्रपर्वतमति का किराता पतीय सप्त पांडव तत सुन्सुयाच सपक्षा नजवान्दि यदि कौंते मगधानभ्य बलि विदेश देश में ही ठहर कर कुंती कुमार भीम ने इंद्र पर्वत के निकटवर्ती सात की रात राजों को जीत लिया इसके बाद सुय और प्रसूह्य देश के राजाओं को जिनके पक्ष में बहुत लोग थे अत्यंत पराक्रमी और बलवान कुंती कुमार भीम युद्ध में परास्त करके मगध देश को चल दिए दंडम च दंडधधारम च विजेत पृथ्वी तय सही तर्वि गिरिब्रज मुद्रवत मार्ग में दंड दंड धार तथा अन्य राजाओं को जीतकर कर उन सबके साथ में गिरिब्रज नगर में आए जारा संधि सांत्वेश तय सही सर्व कर्णम द्रवत बलि सकंपयीव महिम बल चुंगिण युधि पांडवश्रेष्ठकर्णेरा मित्रघाति सकर्ण युध निर्जि वशे भारत तथो विजगे बलवान्ग पर्वतवासीन अथ मोदा गिरौ चंबल पांडवों बहुविरजेन निजखान महामृते वहां जरासकुम सह देको सांत्वना देकर उसे कर देने की शर्त पर उसे राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया और उन सबके साथ बलवान भीम ने कर्ण पर चढ़ाई की पांडव श्रेष्ठ भीम ने पृथ्वी को कंपस्थिति करते हुए चतुरंगड़ी सेना हाथ ले चतुर्घाती चत्रुघाती कर्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया भारत उस युद्ध में कर्ण को परास्त करके अपने वश में कर लेने के पश्चात बलवान भीम ने पर्वती राजाओं पर विजय प्राप्त की तदनंतर पांडुनंदन भीमसेन ने मोदागिरी के अत्यंत बलिष्ठ राजा को अपने भुजाओं के बल से महासमर में मार गिराया ततःराधिपमीर वासुदेव महाबल कौशकी कच्छ निलियम राज महोज उलवृतौर उव्रपराक्रमौ निर्जितज महाराज भंगराज मुद्रवत महाराज तत्पात भीमसेन पुंडर देश के अधिपति महाबली वीर राजा वासुदेव के साथ जो कोशी नदी के कछार में रहने वाले तथा महान तेजस्वी थे जा भिड़े वे दोनों ही बलवान एवं दूसरा पराक्रम वाले वीर थे भीम ने विपक्षी वासुदेव पौंड्रक को युद्ध में हराकर कर बंग्लादेश के राजा पर आक्रमण किया समुद्रसे निर्जिचंद्रस पार्थिव ताम्रलिप्त राज कर्वटाधिपति तथा सर्वान् सूयानापे चागरवासीन सर्वान््लैक्ष समुद्रसेन भूपाल चंद्रसेन राजा ताम्रलिप्त कर्वटाधिपति तथा सूह नरेश को जीतकर समुद्र के तट पर निवास करने वाले समस्त मृक्षों को भी अपने अधीन कर लिया एवं बहुविधान देशान विजित्य पवनात्मज वसुतेभ्य उपाताज लौहित्यम अगम बलि इस प्रकार पवन पुत्र बलवान भीमसेन ने बहुत से देशों पर अधिकार प्राप्त करके उन सबसे धन लेकर लोहित देश की यात्रा की स सर्वापति सागरा अनुपवासि कर्माहार यामा च वहाँ उन्होंने समुद्र के टापुओं में रहने वाले बहुत से मृक्ष राजाओं को जीतकर उनसे कर के रूप में भांति भांति के रत्न वसूल किए चंदना गुरवस्त्राणी मणिमोक्ति कम्बल कांचनम रजत च विद्रुवं ते महाधनम तेकोटिशसंख्य न कौंते महतातरा अभ्यवरसन महात्मा धनवरसेन पांडवम इतना ही नहीं उन राजाओं ने भीमसेन को चंदन अगुरु वस्त्र मणि मोती कम्बल सोना चांदी और बहुमूल्य मूँगे भेंट किए कुंती और पांडु के पुत्र महात्मा भीमसेन के पास उन्होंने करोड़ों की संख्या में धन रत्नों की वर्षा की कर के रूप में धन रत्न प्रदान किए इंद्र प्रथम उपागम्य भीमो भीम पराक्रम निवेदया मा सदा धर्म राजा यदन तदनंतर भयानक पराक्रमी भीम ने इंद्रप्रस्थ में आकर वह सारा धन धर्मराज को सौंप दिया इति श्री महाभारती सभा परवड़े दिग्विजय परवणे भीम प्राची दिग्विजय त्री सोध्याज इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में भीम के द्वारा पूर्व दिशा की विजय से संबंध रखने वाला तीसवां अध्याय पूरा हुआ